अनेक रूपों में अनेक रंगों में अनेक ढंगों में अनेक चालों में अनेक ढालों में अनेक दिमागों में और अनेक दिलों में चमकने वाले मेरे चैतन्य स्वरूप राम को मेरा प्रणाम आज इस धरती पर पहली बार मेरा आना हुआ है भक्ति का योग का वेदांत का और जीवन को भीतरी रंग से रंगने का भिन्न भिन्न शास्त्रीय उपनिषदों का ग्रंथ साहब का और रामायण आदि का भिन्न भिन्न दिनों में भिन्न भिन्न भिन ढंग से हम अमृतपान करेंगे आज कथा का, का प्रारंभिक दिन है कथा का, का मतलब है जो जन्म जन्म का था उतार दे फिरत फिरत प्रभु आइयो पढ़ियो तो शरण अब ये जीव भगवान को प्रार्थना करता है कि प्रभु फिरत फिरत प्रभु आइयो पढ़ियो तो अब हम तेरी शरण तुलसीदास जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करह एही भादी अब तू ऐसी कृपा कर सब ताजी भजन कराह हे नाथ अब तू ऐसी कृपा कर कि मोह ममता अहंकार दुनिया के, के आकर्षण छोड़कर जो कुछ करे वो तेरी वंदगी हो जाए तेरा भजन हो जाए अब प्रभु कृपा करह यही भांति सब ती भजन करह दिन रात राति भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन समागम समागम सम और नलाब सम और और बिनु कृपा नहीं नहीं ही वेद सियावर की संत कोई लाभ हमें सत्संग का समागम प्राप्त हो रहा है इस कल युग में सत्संग की प्राप्ति होना ये समझो भगवान की महती कृपा है हमारे पुण्यों की पराकाष्ठा है तब सत्संग में हम पहुंच सकते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद न गृढ़ अनुराग सियावर राम चंद्रगी सत्संग एक ऐसा अमोघ साधन है कि अति पामर से पामर अति विषय से विषय अति पापी से पापी व्यक्ति भी सत्संग के द्वारा तर्क गये तात सुख धरिए संग तुली न पहचे सकल मिले प्रारंभिक घड़िया है सतसंग चार प्रकार का होता है जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान पा लिया है सत्य स्वरूप परमात्मा का अपने आप में अनुभव कर लिया है जैसे सुखदेव महाराज जनक राजा एक जी महाराज ज्ञानेश्वर महाराज कबीर जी नानक जी, तो जी ऐसे महापुरुष सत्संग पहले नंबर का सत्संग कर पाते हैं सत्य स्वरूप परमात्मा में जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं गुरुओं की कृपा से वे पहले नंबर का सत्संग करते हैं। दूसरे नंबर का सत्संग वह है कि जिनको पहले नंबर का सत्संग प्राप्त हुआ है उन आत्मरामी महापुरुषों के निकट बैठकर जैसे तोतापुरी के चरणों में रामकृष्ण बैठकर उस महाकाली के तत्व में विश्रांति पाने की साधना कर रही हैं दूसरे नंबर का सत्संग है पहले नंबर का सत्संग तोतापुरी कर रहे हैं और अब रामकृष्ण देव तोतापुरी के चरणों में बैठकर सत्य स्वरूप माता तुम्हें में श्रद्धा के लिए एकता का अनुभव करने के लिए प्रयास करते ये दूसरे नंबर का सत्संग है प्रयास सफल हो जाएगा तो पहले नंबर का सत्संग हो जाएगा तो पहले नंबर का सत्संग है सत्य स्वरूप अंतर्यामी आत्मा के साथ एकत्व का बोध हो जाए साक्षात्कार हो जाए जिन महापुरुषों को साक्षात्कार हो गया है सुखदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज जगत शंकराचार्य आदि आदि महापुरुष इसमें मदालसाणी भी, भी हो सकती है रानी भी हो सकती है गहरगी भी हो सकती है ये पहले नंबर का सत्संग जिन्होंने देह से परे, देह को चलाने वाले देहातीत आत्मदेव का साक्षात्कार किया वे पहले नंबर का सत्संग किया करते हैं भगवान विष्णु उसी सत्य स्वरूप में विश्रांति पाते हैं, उसी उनके संकल्प में सामर्थ्य है भगवान शिव उसी सत्य स्वरूप में जो कहते उसी अभिषेक की तैयारियां हो रही है और एकाएक राम वनवास की घोषणा हुई है फिर भी श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कोई उदासी नहीं हुई कोई नाराजी नहीं हुई कोई विरोध नहीं हुआ समता के सिंघासन पर सदैव विराजमान है वो पहले नंबर का सत्संग करने वाले अवतारी पुरुष होते हैं और आत्मरामी महापुरुष ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी लोग होते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी का दर्शन भी बड़े भाग्य से होता है सुखदेव जी जैसे महाराज के दर्शन बड़े भाग्य से होंगे जनक को आत्म हुआ है पहले नंबर का सत्संग जनक जी ने किया है तो जनक का दर्शन बड़े भाग्य से होता है ऐसे ही रमण महर्षि का दर्शन जिन्होंने किया और शांति से बैठे रहे वे लोग अभी भी याद करते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर लेवल तक गए कलेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर हुए फिर भी रमण महर्षि के चरणों में चुपचाप बैठने से जो शांति मिली थी वो आज तक और जगह कहीं नहीं मिली मोरार जी का कहना है तो जिनको पहले नंबर का सत्संग प्राप्त हो जाता है उन्हें हम ज्ञानवान कहते है आत्म संत कहते है तुलसीदास जी ने कहा राम भगत जग उचारु प्रकारा सुकृति नो चार चहु चतुर कर नाम आधारा ज्ञानी प्रभि विशेष प्यारा वो जिसको आत्म परमात्मा का ज्ञान हो गया है वो पहले नंबर का सत्संग करते हैं सत्य स्वरूप परमात्मा में मौनी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं ऐसे पुरुष जब दृष्टि डालते हैं तभी भी हम लोगों के पाप दूर होते हैं और ऐसे पुरुषों के नजीक चुपचाप बैठने से भी हृदय में शांति और प्रेम का प्रसाद प्रकट होने लगता है ऐसे पुरुषों के नजीक बैठकर अनुभव करने वाले पवित्र साधकों का अनुभव है कि गुरु जी तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे ही रहो महफिल का रंग बदल जाएगा गिरता हुआ दिल भी संभल जाए जिनको पहले नंबर का सत्संग प्राप्त हुआ है ऐसे महापुरुषों के नजीक बैठे रहे वे बोले चाहे मौन भी रहे बुद्ध और महावीर के नजीक हजारों शिष्य बैठ रहते थे चुपचाप और बुद्ध और महावीर निगाह डालते थे एकांत वातावरण में बैठते थे और उन्हें शांति मिलती थी तुम तसली नंदो सिर्फ बैठे ही रहो महफिल का रंग बदल जाएगा गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा तो जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान जिन्होंने अपने मूल अंतरयामी परमात्मा को ज्योका पहचाना है उन्होंने तो पहले नंबर का सत्संग पाया है और उनके नजीक बैठकर जो परमात्मा की चर्चा सुनते सुनते शांत होते जाते हैं वे दूसरे नंबर के सत्संग में होते हैं तीसरे नंबर का सत्संग होता है कि उन महापुरुषो ने जो अनुभव वाक्य कहे उन शास्त्रों को उन ग्रंथों को ठीक से पढ़ते पढ़ते समझते समझते ध्यानस्त हुआ जाए ये तीसरे नंबर का सत्संग है और चौथे नंबर का सत्संग है के उन ग्रंथों को महाग्रंथों को शास्त्रों को पढ़ते जाएं और थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेते जाएं फिर पढ़ें ये चौथे नंबर का सत्संग है फिर उन्हीं ग्रंथों को किसी कथाकार के द्वारा दृष्टांत, विनोद किसे कहानिया कोटेशनों के द्वारा रसमय करके जब हम उन्हीं आत्मज्ञान के महावाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं ये हो जाती है कथा जिसका विस्तार से कथन होता है और आखिर में सार बात समझाई जाती है उसको कथा कहते हैं जैसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षा के आगे कथा कही दिनकासुर की बकासुर की अघासुर की कथाएं आई रामायण की कथाएं आई सुर भी आई बाली भी आया सुग्रीव भी आया लेकिन सार बात आई कि सीता ये भक्ति है और राम ब्रह्म है रामायण में प्रसंग आता है कि अंगत हनुमान जी और साथियों को लेकर जब सीता को खोजने गए एक महीने के अंदर सीता को खोज कर लाने का आदेश मिला था श्री रामचंद्र जी से खोजते खोजते बैसी जगहों पे पहुंच गए जहाँ न पानी है न फल है न ठंड कोई वृक्ष है बड़ी मुश्किल में पड़ गए तब हनुमान जी दूर एक वृक्ष पर चढ़ गए और देखा के दूर सु दूर कोई झाड़ी है और झाड़ी के इर्द गिर्द पक्षियों की आन जान है कुलाह है जहाँ पक्षी है और झाड़ी है तो वहाँ पानी जरूर होगा हनुमान जी अंगत को और साथियों को लेकर वहा पहुंचे है वहाँ जब पहुंचे हैं तो स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्थी बच्ची ध्यान में से उठी है और उसने हनुमान जी को कहा क्यों तुम सीता को खोजने के लिए राम के दूत हो न सीता को खोजने के लिए आए हो हनुमान जी चकित हो गए कि हमने तो उनसे बात भी नहीं की और हमारा सब बात इन्होंने जान ली। तब स्वयं प्रभा ने कहा कि आप थके मंदे है आप फल खाइए जल पीजिये बाद में अपन बात करते हैं अब ये कथा है अब कथा के बाद जो सार बात बताएंगे वो सत्संग हो जाएगा जय राम जी की बोल दो न कृष्ण कनैया लाल की रामचंद्र भगवान की महाकाली मात की नमः पार्वती पते हर हर महादेव भगवान को छप्पन भोग खिलाए ये सबके हाथ की बात नहीं भगवान को सुंदर सुंदर अलंकार पहराये ये सबके बस की बात नहीं है और भगवान की पूजा घंटों भर करें ये सबके बस की बात नहीं है भगवान को अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात अर्पण करें ये सबके बस की बात नहीं है और भगवान ने ऐसा कहा भी नहीं कि मैं हीरों का भूखा हूँ मैं गहनों का भूखा हूँ मैं छप्पन भोग का बुखा हूं ऐसा कहीं नहीं आया जरूर आया कि मैं प्यार का भूखा हूं मैं प्रेम का भूखाऊँ और प्रेम तुम कर सकते हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे रतलाम वासी हो चाहे और कहीं के वासी हो लेकिन तुम ईश्वर के वासी तो हो सकते हो जय राम जी की बोलो भगवान को प्रेम कर सकते हो भगवान प्रेम के भूखे और प्रेम सब कोई भगवान को कर सकता है और जब प्रेम करके तुम कथा सुनते हो प्रेम करके धन्यवाद देते हो प्रेम करते हुए दर्शन करते हो तो वो तुम्हारी बंदगी हो जाती है व्यवहार में प्रेम को मिला दो तो बंदगी हो जाएगी और बंदगी में अगर प्रेम नहीं है तो वो मजूरी हो जाएगी जय राम जी की बोलना पड़ेगा बंदगी का था कसूर बंदा मुझे बना दिया मैं उससे था बेखबर तभी तो सिर्फ घुमा दिया वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था आता न था नजर तो नजर का कसूर था प्रेम वो निगाह पैदा कर देता है जो प्रियतम को आकाश पाताल में खोजने का परिश्रम नहीं पड़ता है पहले प्रियतम है बाद में तुम्हारा मन है पहले वो प्यारा है बाद में तुम्हारी, तुम्हारी आंख देख सकती है पहले वो प्यारा है बाद में तुम्हारे कान सुन सकते हैं और पहले वो प्यारा है बाद में तुम्हारे हाथ पकड़ सकते हैं छोड़ सकते है एकदम निकट है और आज तक मिला नहीं हम कितने चतुर आदमी है जयराम जी की एकदम निकट उसके सिवाय तो एक श्वास भी नहीं ले सकते और आज तक मुलाकात नहीं की हम कितने कितने चतुर तो आइए कीर्तन के के होता, होता है पहले सत्कर्म होते फिर कीर्तन होता है फिर कथा होती है फिर चौथे नंबर का सत्संग होता है चौथे वाला तीसरे में आता और तीसरे वाला दूसरे में आकर बैठा है और दूसरे वाला पहले में भी पहुंच जाएगा क्या आश्चर्य है तो महाराज स्वयं प्रभा हनुमान जी को और अंगत को कहते कि फल आदि खाकर पानी पीकर फिर आइए बात करते हैं रामायण का प्रसंग है अंगत और अंगत के साथियों ने फल फूल खाए पानी पिया और आए स्वयं प्रभा के पास स्वयं प्रभा का मतलब क्या उधारी प्रज्ञा नहीं थोपा हुआ ज्ञान नहीं किताबी ज्ञान नहीं अहिक जगत का ज्ञान नहीं लेकिन स्वयं प्रभा स्व की आत्मा की प्रभा से जो जीवित है आत्मा की प्रभा से जो प्रभायमान है आत्म चेतना से स्वयं की प्रभा उधारी प्रभा नहीं सुनी सुनाई प्रभा नहीं भीतर की प्रभा अब देखिए कथा है कथा के बीच ये सत्संग है स्वयं प्रभा नाम दिया है रामायण ने स्वयं प्रभा ने पूछा अंगत से आप सीता को खोजते हैं तो आंखें बंद करके खोजते हैं कि आंखे खोल के खोजते हैं अंगत सी गए अंगत बोलते हैं हमको ऐसे बेवकूफ थोड़े हैं कि आंखें बंद करके खोजेंगे आंखें खोल के खोजते हैं तब स्वयं प्रभा बोलती है अंगत फिर सीता जी मिलेगी नहीं बुरा मत लगाओ सीता जी को खोजना है तो आंखें बंद करके खोजो ये सत्संग आ गया जयराम जी की बोलो सीता को अगर खोजना है तो आंखें बंद करके खोजोगे तो सीता मिलेगी भक्ति मिलेगी ब्रह्म विद्या मिलेगी आत्म शांति मिलेगी आंखें बंद करके खोजोगे तब अंगत नाराज हो गए राम जी के तो दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के साथ हैं फिर भी स्वयं प्रभाग के आगे अंगत नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जयराम जी बोलना पड़ेगा अब ये कथाओं के पीछे सत्संग का भाग आ गया हमने कथा स्पीड से सुन ली और सत्संग पर नहीं रोके तो जितना कथा से लाभ लेना चाहिए उतना नहीं ले पाए कथा सुन सुन के कान फुट गए तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं आया क्योंकि कथा के पीछे जो सत्य स्वरूप परमात्मा का इशारा था भीतर डुबकी मारने का इशारा था दिल्ली तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली वो जो टेक्निक थी उससे हम वंचित रह गए द्वारकाधीश की अम्बे मात की रण छोड़ राय की, की बोल को नानक देव की जय सची दरबार की जय लेकिन तू अब अंदर वाले की भी जय कर ले यार वो सत्संग का इशारा है अब तू तेरी भी जय कर ले अब तू तेरी भी एक घंटी बजा के तो देख ले धन गुरु नानक सारा जग तारिया धन गुरु अर्जन देव सारा जग तारिया धन गुरु हर राय सारा जग तारी ने नहीं कहा अर्जन देव ने नहीं कहा ये हम लोगों तो अर्जन देव के लिए बचा कहा और अर्जन देव जी ने तार लिया तो हर राय जी के लिए बचा कहा हम अपने को थोड़ा बहुत अहोभाव में लाकर वजन बनाकर तालबाज बजा के और अपने को संतुष्ट मान लेते है लेकिन याद रहे कि इस प्रकार अपने को धोखा देकर संतुष्ट मानने वाला लंबा समय संतुष्ट नहीं रह सकता है नानक जी ने कितनी सुंदर वाणी कही मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़ नानक जी ने यह नहीं कहा कि धन गुरु नान का सारा जग तारिया तुम बोलते रहना नहीं मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान अपने मूल को पहचानो तो ये सत्संग है मूल के तरफ जाना ये सत्संग है और कीर्तन भाव भाव का भजन बनाना जाए तीजो मल्यो चोर मारो हेलो सांभ हो मारो हेलो सांभ अजमल जीना बेटा वीरम जीना वीरा जेतमना सरदार मारो हेलो ओ हेलो सारी रात भजन किए और दिन को दुकान पे झोंके खाए क्या बात है भजन में क्या था कि वाणिया था यात्रा पे गया था चोरों ने लूट लिया तो उसने फिर रामापीर को बुलाया फिर रामापीर ने क्या कहा ए आंखे करू आंदड़ो ने दिले का ढूं कोड़ दुनिया जाने आछे मारा रामापीर नो चोर मारो हेलो हे मारो सां धमाधम दमा धम दमा दमा बाजे मदने दे दमा दम हो गया सार बात ये है कि रामा पीर आ गए और जिसने चोरी की उसको आंख से अंधा कर दूंगा और शरीर पर कोड निकाल दूंगा कि दुनिया जाने के रामा पीर के भगत की चोरी किया है ये संभव नहीं है भैया एक सज्जन आदमी की भी चोरी हो जाती है तो चोर को आंखों से अंधा करना तो वो नहीं पसंद करता तो रामापी इतने महान व्यक्ति लेकिन ये हम लोगों के मन घड़ित भजन बनाए हैं और उसी मन घड़ित में हमारा जीवन पूरा चला जा रहा है जय राम जी की इसलिए मानना पड़ेगा कि हमें भजनों के बाद कथा में पहुंचना चाहिए और कथा के बाद जो थाक उतार दे उसका नाम कथा कथा को उल्टा दो तो थक जो जन्म जन्म का था उतार दे नानक जी ने कितना सुंदर कहा प्रभु आईयो न जाने कितनी माताओं के गर्भ में हम फिरते आए कभी चार पैर वाली माँ कभी छह पैर वाली कभी आठ पैर वाली खुश नसीब है कभी सौ पैर वाली माँ कई तो माताओं के शरीर से हम फिरते फिरते आए फिरत फिर प्रभु आयो पढ़ियो तो शरण आए अब तेरी शरण आए नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए वाणिया वान्या की भक्ति तो किया हमने लेकिन अब तू अपनी भक्ति दे दे अपनी भक्ति अगर मिल गई महाराज तीन मिनट के लिए अपनी भक्ति का राज खुल जाए आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा लेकिन आपकी मिठी निगाह जिस पर पड़ेगी ना वो भी शांत और आनंदित होने लगेगा यह है पहले नंबर का सत्संग चलो तो अब स्वयं प्रभा ने कहा सीता जी को खोजना है तो आंखें बंद करके खोजिए खुली आंख सीता जी नहीं मिलेगी अंगद जी को धीरे धीरे वो सत्संग में लाई और मैं आंखें बंद करके अभी बता सकती हूँ सीता जी तो अशोक वाटिका में है तुम तो इधर खोज रहे हो वांगा कोतरा और पहाड़ों में कंदराओं में इधर नहीं है सीता अब वो तो बहुत दूर है चलो समुद्र किनारे तक तो मैं तुम्हें अपने ध्यान के बल से कुंडली शक्ति जागृति और योग के बल से छठे केंद्र में यात्रा हो गए तो संकल्प में सामर्थ्य था आप आंख बंद करो मैं दरिया के किनारे आपको पहुंचा देती हूँ ये रामायण का प्रसंग है स्वयं प्रभा ने हनुमान जी जैसे को सहयोग दिया है हनुमान जी तो पवन वेग से उड़ने वाले फिर भी स्वयं प्रभा बोलती है कि मैं तुम्हें अभी पहुंचा देती हूँ आंख बंद करो आंख बंद किया और देखें तो ठांड सकल सिंधु के तीरा रामायण में आता है सब के तीरा है तो वो स्वयं गुफा और कहां समुद्र किनारे पहुंच गए समुद्र किनारे पहुंच गए क्षण भर में ये सत्संग योग के द्वारा अगर सत्संग होता है तो सामर्थ्य भी आता है हे इंसान तू भगवान को पाने के लिए अगर नहीं करता है तो न कर तू मोक्ष पाने के लिए योग ध्यान नहीं करता तो मत कर लेकिन कम से कम तंदुरुस्त रहने के लिए संसार में सफल होने के लिए अपने जीवन का विकास करने के लिए तो कम से कम तू ध्यान कर और जब अपने जीवन का भीतर से विकास हो जाएगा तो जीवन दाता को पहचानना कठिन नहीं होता है हमारे को लोभ आयाम लोभी हो गए मोह आया हो गए हम इतने कमजोर हुए की जैसी हवाई तिनखे किनाई हमारा मन बहता जाता है तो ध्यान और सत्संग विचार और ध्यान ये हमारी योग्यता बढ़ाता है तो ये होता है सत्संग से बिनु सत्संग न हरी कथा ते बिनु मोहन भाग सत्संग कहा है सत्संग और हरि की कथा दोनों का समन्वय हो कथन हरि का हो और सार बात सत्संग की हो जाए तो बेरा पार हो जाए महाराज प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए तो पटावाला को कलेक्टर नहीं बना सकता है कलेक्टर की योग्यता लानी पड़ेगी पटावाला को प्राइम मिनिस्टर का पटावाला है बहुत बढ़िया काम किया और प्राइम मिनिस्टर खूब खुश हो गए उसे आईएएस ऑफिसर तो नहीं बना सकते उसे आई डिग्री से पसार होना ही पड़ेगा जय राम जी की बोला करो ठीक बात है की नहीं ऐसे ही अपनी योग्यता तो चाहिए थोड़ी बहुत आपने कभी देखा कि भेड़ चराने वाले को ट्रस्ट राजी हो जाए और प्रिंसिपाल बना दे ऐसा कभी देखा सुना गडरिया को कभी प्रिंसिपाल बना दिया जाए भले ट्रस्ट के लोग सब उसके रिश्तेदार हो जाए फिर भी प्रिंसिपल नहीं बना सकते है ऐसे ही अपनी योग्यता कुछ तो जीव को चाहिए एक बार भगवान रामचंद्र जी ने लंका से जब लौटे हैं तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि और तो सबका सत्कार स्वागत हो गया लेकिन इन बंदरों ने दिन रात मेहनत की पत्थर उठाए पुलिया बांधे खाया पत्तों पे जिए बेचारे पेड़ों पर जिए और असुरों के साथ भेड़े इन्होंने बहुत परिश्रम किया हनुमान जी मेरी मर्जी है कि एक ऐसा भंडारा किया जाए ताकि ये वानर सेना को सबको फर्स्ट क्लास आदर से भोजन भर भोजन कराए इन लंगूरो ने तो कभी यहां से खाया फिर जरा उधर खाया पंद्रह पेड़ बदले तब विचारों का पेट भरता है आज एक बार ऐसा प्रोग्राम बनाए कि सब जो तुम्हारे सैनिक हैं खाएं और अवध में कोई टोटा नहीं घाटा नहीं राम जी का राज्य है टोटा क्या हनुमान जी बोलते प्रभु ये बात आप छोड़ दो इनको तो ऐसे ही जीने दो बोले नहीं नहीं हनुमान तो मेरी इच्छा नहीं पूरी करता मेरी इच्छा है उनकी इच्छा खाने की मेरी इच्छा खिलाने की अब स्वामी कह देते की मेरी इच्छा पूरी करो तो सेवक अब क्या आर्ग्यूमेंट करे नो no आर्गुमेंट स्वामी ने कह दिया पूरी हो बात और आयोजन हुआ आसोदुदी दूज के दिन का भंडारा करना है तैयारियां होने लगी लगिया महाराज भंडारे का माल सामान तो फटाफट आ गया राज्य का हुक्म अब हनुमान जी चिंतित हैं कि इनको जिमाएंगे कैसे ऑर्डर कर दिया कि सब लोग बड़ा लंबा चौड़ा एक शामी आने लगा सब बंदरों को इन्वाइट कर दिया की आज भंडारा है पहुंच जाओ साहब आके महाराज कोई सात बजे आके बैठ गया कोई आठ बजे कोई साढ़े आठ कोई साढ़े नौ कोई नौ यूँ करने लगे होंगे अभी ग्यारह बजे घंटेगा ठाकुर जी को भोग लगेगा चुप बैठो अब चुप कैसे बैठे वो खुदा कूद वो फिर हनुमान जी अंगत ये सब लाइन में सलूट में गा हाथ में हनुमान जी का प्रभाव था भोजन के लिए बैठो अब घंट रहा है तो वो तो गोल करके बैठ जाए कुंडा लगा के नहीं सीधे बैठो अब सीधे आखिर हनुमान जी को अपने पैरों से लकीर खींचनी पड़ी और बोला जहां मैं लकीर उस लकीर पर बैठो लकीर के फकीर होकर एक घंटे के लिए बैठना है हनुमान जी के प्रभाव के कारण वो अपने अपने लकीर पे बैठ गए ऐसी पंगत की जैसे लोग भोजन करते तो सिद्धि पंगत होती ना ऐसे बिठा दिया बिठा दिया पत्राले आए तो यूं करने लगे यूं देखे हैं देखे पतला पतराल को छूना नहीं सिर पे रखना नहीं सुनना नहीं पड़ा रहे बंदरों के लिए तो बड़ी तपस्या है उन्होंने कहा ये काम मुसीबत में हम फंसे महाराज पत्राले पड़े पिरोसा गया हलवा था आम थे कुछ जड़ी बुटिया थी कुछ ये था महाराज अब वाता है तो उठा के खाने लगे नहीं सब चीज फिर से फिर खाना हनुमान जी चक्कर मार रहे हैं दूसरे चक्कर मार रहे हैं पेट्रोलिंग हो रहा है लेकिन वो पेट्रोलिंग वाला हनुमान तो कुछ कुछ जी देखते हैं कि इन्होने मेरी इज्जत का कचरा कर देंगे अगर मेरी यूनियन के लोग है कुछ भी करेंगे तो मेरी इज्जत का सवाल है वहां देखे रहे, रहे रामचंद्र जी का मंच है सरकार गालों में हंस रहे हैं भगवान रामचंद्र जी गालों में बैठे बैठे हंस रहे हैं गाल में हनुमान जी बेचारे टेंशन में है पिरोसने वाले को बोलते भाई जल्दी पिरोस उस... महाराज आम रख दिया गया हलवा रख दिया गया पूरी रख दी गई और कुछ कुछ को रखा दिया छूने लगे सूने लगे खाने की कोशिश करे कड़क आंखे दिखा के हनुमान जी ने कहा खबरदार अगर छुआ किसी वस्तु को बैठ गए एक चतुर बंदर था उन्होंने अपने पैरों के बल से हाथ तो यूं करे और हम अनुमान जी देख रहे जोर से दबाऊंगा तो आम मुंह में आ जाएगा जोर से दबाया तो सामने पंगत में जो बैठा था ना उस बंदर के नाक पर थे वो बंदर हूप ऊप करते हुए नाचा था पूरा टोला हुपो हुपो, हुपो हैकु, हैकु, करते महाराज तर, तर ना हलवा हलवा भजन कंदमूल कंदमूल किसी ने कुछ उठाया किसी ने कुछ उठाया पंगत तो पेड़ों पे पहुंच पूरी पंगत पहुंच गई पेड़ों पे रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हनुमान जी का सिर नीचे हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं पहले ही कह रहा था इनको जरा छुट्टी दो ही मजा करे आनंद करे ये पंगत में बैठ कर खाने के, के लायक नहीं जय राम जी बोलना पड़ेगा तो महाराज अधिकार नहीं है तो राम जी चाहते हैं और हनुमान जी चाहते हैं फिर भी वो पंगत में बैठकर नहीं खा सकते श्री राम ऐसे ही संत को रख दो हनुमान जी की जगह पर भगवान को तो राम जी ही है वे दोनों चाहें फिर भी हम पंगत में बैठकर अर्थात अपने हृदय में बैठकर ब्रह्म ज्ञान का रस पीने के अधिकारी जब तक नहीं बनते हैं तब तक पिरोसा हुआ ब्रह्म ज्ञान भी हमारे हाथ नहीं लगता है और हम हुपू हूपू करते हुए न जाने कितनी माताओं के गर्भ में भटकते रहते हैं इसीलिए आवश्यक है कि भीड़ की अपेक्षा क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी भीड़ तो अभी हो जाएगी आपके मंच में यह मंडप छोटा पड़ेगा ये तो पहला दिन है कथा का आयोजकों को लगेगा कि ग्राह की मंदी है लेकिन चिंता मत करना तुम्हारी मेहनत वसूल हो जाएगी जय जाए राम जी की फिर भी योग वशिष्ट महारामायण है भगवान राम जी उसके श्रोता है और उनके गुरु वक्ता है वक्ता की योग्यता देखना है तो श्रोता जितना उच्च कोटि का रखोगे उतना वक्ता की योग्यता का ख्याल आएगा श्री कृष्ण को अगर ग्वाल गोपो के आगे खड़े करते हो तो कृष्ण को नाचना पड़ेगा मक्खन चुराना पड़ेगा बंसी बजानी पड़ेगी बछड़े का पूछड़ा पकड़ना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं को ऊपर उठाना है और जब अर्जुन को सामने खड़ा कर दो तो श्री कृष्ण के द्वारा आए ब्रह्म विद्या का प्रकाश होगा सांख्य योग निकलेगा कर्म की गहरी बातें निकलेगी सात्विक राजस तामस पदार्थों की बात निकलेगी तत्वों की बात निकलेगी क्योंकि श्रोता प्रोफेसर के आगे अगर बाल मंदिर के लोगों को बैठा दो तो प्रोफेसर अपने ढंग का बोलेगा और अगर एमए के विद्यार्थियों को बैठाओ तो प्रोफेसर अपने ढंग का बोलेगा तो गीता का श्रोता है अर्जुन लेकिन योग वशिष्ठ के श्रोता भगवान स्वयं है और वक्ता उनके गुरु वशिष्ठ महाराज तो योग वशिष्ठ में लिखा है की रामचंद्र जी लाखों लोगों की भीड़ हो और सार बात सत्संग की जहां व्यक्त नहीं होती हो तो उन सभाओं की तो दो कोड़ी की कीमत समझना और दो आदमी भी बैठे हो और एक ही वक्ता हो वहाँ डजनों वक्ता हो और सत्संग की बात नहीं निकलती और आदमी का चित्त विश्रांति की तरफ नहीं जाता अंतर्मुख तो उस भीड़ का कोई मूल्य नहीं दो आदमी भी है और एक वक्ता है और जहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा की बात निकलती है और जहां मन शांत होता है अंतर्यामी प्रभु के साथ तार जोड़ने का जहाँ प्रयोग होता है उस जगह को आप महातीर्थ समझिए आज भारत में या और देशों में जो भी तीर्थ हुए या तो भगवान की पद रेणु से हुए या तो भगवान के प्यारे ब्रह्मज्ञानी जिन्होंने पहले नंबर का सत्संग किया ऐसे महापुरुष जहां रहे हुए है देर सबेर वो भूमि तीर्थ में परिणित हो गई है ये इतिहास बोल रहा है तुम्हारा हर की पैड़ी हरिद्वार गौमुख से गंगा निकलती गंगोत्री से गौमुख आगे हम जाके आए लेकिन वहाड़ के पहाड़ के देहाती लोग भी जब कोई पर्व होता है तो हरिद्वार आके नहाते हैं और हरिद्वार से नीचे कलकत्ता तक गंगा गई है गंगा सागर में मिली है तो लखनऊ के लोग भी हरिद्वार नाकने को हर की पेड़ी पे आते हैं गंगा जी तो वही की वही है जहाँ से निकलती है वहाँ के लोग भी हरिद्वार हर आते नहाने को और जहाँ पहुंचती वहाँ के लोग भी हरिद्वार आते है तो आप हरिद्वार यहाँ से जाए तो रास्ते में गंगा जी तो रास्ते में भी तो मिल सकती हैं लेकिन हम लोग हरिद्वार न आते है क्यों कि वहाँ जहा हर की पैड़ी है मा मां मानधाता ने और राजा उन्हें तप किया है लेकिन हम लोग हरिद्वार न आते है क्यों कि वहाँ जहा हर की पैड़ी है मां मानधाता ने और राजा उन्हें तप किया है और ऐसा तब किया है तब का मतलब शरीर को सुखाना नहीं तब का मतलब कोई भूखा रहना नहीं तब का मतलब पेड़ को रस्सा बांध के टे रहना नहीं वो शारीरिक तप है तपसु सर्वेशु एकाग्रता परम तप सब तपस्याओं में एकाग्रता परम तप है और वो एकाग्रता तुम्हारे हर क्षेत्र में तुम्हारे काम आ सकती है नंदे में रिसर्च में समाज सेवा में स्वर्ग पाने में वैंकुट पहुँचने में अथवा अपने आप के पास पहुँचने में भी एकाग्रता काम आती है तो वहाँ एकाग्र चित्र से उन्होंने धारणा ध्यान समाधि की और ब्रह्मा जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब राजा ने मानधाता ने कहा कि भगवान आप अगर प्रसन्नी हो गए तो हमें दो वरदान दीजिए एक ये वरदान दीजिए कि इस जगह का नाम ब्रह्मकुंड हो जाए गोल जो लोग हर की पड़ी गए हैं हरिद्वार ब्रह्म कुंड बोलते उसको दूसरी बात जो आदमी यहां आए उसको विशेष फल हो कल युग में तो भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिए कहने का तात्पर्य जो आदमी एकाग्रचित तो हो जाता है उसके संकल्प में हजारों व्यक्तियों का भला करने का भी सामर्थ्य आ जाता है तो अपना भला करने में क्या हरकत पड़ती है एकाग्रता बड़ी तपस्या है तो सत्संग सत्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए इशारा करता है जीवन में सत्संग मिल जाए हम कथा सुनते हैं कथा सुनने के बाद अगर सत्संग में पहुंच जाए तो चित्त की थकान दूर होती है संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं कि संसार सब दुख दूर कर सके आज तक संसार ने सब दुख किसी के दूर नहीं किए संसार से जब हम दुख दूर करने में लगते हैं तो हमें ठीक सत्संग का पता नहीं है संसार की चीजों से सब दुख, दुख दूर आज तक किसी के नहीं हुए और पूरा सुख संसार ने किसी को नहीं दिया तुम्हारी हमारी तो क्या बात है भगवान राम को जिसने अपने गोद में खिलवाया था ऐसी कौशल्या को भी संसार ने पूरा सुख नहीं दिया ऐसी कौशल्या माँ को भी विधवा होने का दुख देखना पड़ा है भगवान जिनके गोद में पले पोले बड़े हुए ऐसे वसुदेव और देवकी को संसार ने पूरा सुख नहीं दिया गुरु नानक जिन गोद में बड़े हुए जिनकी गोद में बड़े हुए एकनाथ नाथ गोद में बड़े हुए उन माँ बापों को भी संसार ने पूरा सुख नहीं दिया तो आपको संसार पूरा सुख दे दे ऐसी धारणा आप छोड़ दीजिए संसार ने कभी किसी को पूरा सुख नहीं दिया संसार ने सब दुख किसी के नहीं मिटाए जब ये बात समझ में आ जाती कि संसार से सब दुख मिटना असंभव है और संसार से पूर्ण सुख मिलना असंभव है तो आदमी संसार से सुख लेने से निराश होकर सुख स्वरूप श्री हरि की शरण आता है तो सुख स्वरूप हरि का अंदर प्रसाद मिलता है संसार से दुख मिटाने की गलती छोड़ते ही दुख हरि श्री हरि का जब ध्यान करता है उसके दुख दूर हो जाते हैं इसीलिए गीता ने कहा प्रसादे सर्व दुखा हानि रस्योपजायते जाये प्रसन्न चेत सो बुद्धि पर उस अंदर के प्रसाद से ही सब दुख दूर हो सकते हैं संसार से सब दुख आज तक किसी के दूर नहीं हुए धर्म राजा युधिष्ट पद पद पर सत्य का ख्याल रख के बोलते थे जबरन झूठ बोलवाया तभी भी नरोवा कुंजरो बोले हैं ऐसे युद्धि को भी संसार ने सुख नहीं दिया भीष्म पितामह को भी संसार ने सुख नहीं दिया द्रोपदी जिसके पांच पांडव साथी हैं वो वो भी पूरा सुख नहीं ले पाई भी संसार से रोई थकी है महाराज तो आप और हम क्या बात होते हैं जब संसार से सुख लेने की इच्छा छूटते ही सुख स्वरूप श्री हरि का ध्यान करने लगता है तो आदमी को अंदर से प्रसाद की प्राप्ति होती है उसी प्रसाद को गीता ने कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि प्रसन्न यासु बुद्धि उस प्रसाद से सब दुख दूर हो जाते हैं और बुद्धि उसकी परमात्मा में सत्य स्वरूप प्रसाद में स्थित हो जाती है तो सत्य स्वरूप परमात्मा में बुद्धि को स्थित करने के लिए अंदर के प्रसाद की आवश्यकता है और अंदर के प्रसाद का मूल्य तब समझ में आता है जब आदमी की बुद्धि सत्संग में कुछ निर्मल होती है यूं कहा है कि अति पापी आदमी हो अति अहंकारी हो वो आदमी कथा में नहीं बैठ सकता है सत्संग में नहीं बैठ सकता सत्संग में जा नहीं सकता है तुलसी पूर्व के पाप से हरी चर्चा न सोहाय जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जायर राम चंद्र की जो पूर्व के अति पाप होते है न तो फिर वो अंदर की विश्रांति की भूख ही नहीं लगती अंदर के प्रसाद पाने की इच्छा ही नहीं होती है, है, है करके कर मर जाते हैं और पता है कि यहाँ बाहर कितना भी इकट्ठा करो आखिर में वे लोग दुखी होकर मरे है बड़े बड़े सिकंदर दारा कारून खजाने के मालिक सब यहां से रोकर गए निराश होकर गए क्या ले गए कह रहा है आसमा ये समा भी कुछ नहीं रो रही है शब नमे ये निजारे कुछ नहीं जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं कह रहा है आसमा ये समा भी कुछ नहीं रो रही है शब में ये निजारे कुछ नहीं जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानुष झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहींजर अपनी धाक से रोम का बादशाह को कम पैमान कर देता था कवि लिखता है कि अरे सीजर अब तू अब अपने को अग्नि से तो बचा अब तेरी मुठी भर मिट्टी कहाँ कहाँ उड़ेगी कहाँ कहाँ जमीन दोस्त होगी अब तो तू अपने को संभाल जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमा वे खुद बेदम हुए अब हूं नहा कुछ भी नहीं कह रहा है आसमा ये समा भी कुछ नहीं समय की धारा में बड़े बड़े तो बड़े बड़े धनाढ़ बड़े बड़े सत्ता वाले हो गए मैं बार बार कहा करता हूँ हर कथा में इस बात को दोहराता हूँ कि हम लोग वास्तविक में जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं जय राम जी बोलो ये फूल आज से आठ दिन पहले इस हालत में नहीं थे।, थे क्या नहीं थे बोलो थे नहीं थे अच्छा दो दिन पहले खेत में थे तो किसान बोलता है मेरा माल है माली के पास आया तो मालिक कहता है मेरा माल है तुमने खरीदा तो तुमने कहा हमारी माला है और हमारे पास आ गई तो हम कहते कि हमारी माला है लेकिन सचमुच में ये फूल किसके हैं कुछ मिट्टी कुछ पानी कुछ आकाश कुछ प्रकाश अब हमारा हमारा तो ममता बदलती रही लेकिन ये जिसी के हैं वही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे है? कुछ इसका पानी बाष्पीभूत हुए जा रहा है इसकी गंध बिखर रही है महागंध में इसका तेज महातेज के तरफ जाने को है एक आदमी दौड़ता दौड़ता है कि बाबा जी बाबा जी वो तलाव सूख गया बरसादी बरसातीब था हर रोज बाश्मीबूप्त तो होता था बाबा जी तलाव सूख गया मैंने क्या कब बोले अभी गलत बात है वो रोज सूखता था अभी सूखना पूरा हो गया जयराम जी की बोलो तलाब सूख गया अभी सूखा नहीं रोज सूख रहा था अभी उसका पूरा हुआ दूसरा आदमी आया कि वो फलाना आदमी मर गया मैं कभी मरा के अभी मरा झूठी बात है वो रोज एक एक दिन एक एक घंटा एक एक मिनट एक एक सेकंड रोज मरते मरते मरते मरते उसका अभी मरना पूरा हुआ जयराम जी की जन्मे थे साठ वर्ष की उम्र थी और एक एक सेकंड एक एक मिनट एक एक घंटा एक एक दिन एक एक महीना एक एक साल करते करते हमने 46 साल खत्म कर दिए हम जब घर से चले थे और जो उम्र थी वो अभी नहीं है और अभी जो आपकी आयुष्य के श्वास हैं घर जाते जाते उतने नहीं रहेंगे और जितनी आज आयुष्य है कल उतनी नहीं बचेगी तो हकीकत क्या है कि हम हर सेकंड हर घंटे हर दिन एक एक दिन हम मरते चले आ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं मर रहे हैं पूछो क्या हालचाल है साहब क्या हालचाल है बोले स्वामी जी जी रहे हैं जी क्या रहे खुदा बख्श मर रहे हो जी क्या रहे हो लेकिन हर क्षण हर श्वास हर मिनट मर रहे हो ये बात तो सच्ची है लेकिन कबीर जी कहते हैं कि इस मौत के साथ एक अमर जीवन जुड़ा है जो मरने वाले शरीर को भी जिंदा रख रखा है जो जलने वाले इस हाड मास को जो जड़ शरीर को भी चेतना दे रहा है वो अमर जीवन भीतर छुपा है अगर उस अमर जीवन का थोड़ा सा ख्याल आ जाए, उस अमर जीवन का थोड़ा सा रस मिल जाए उस अमर जीवन का थोड़ा सा प्रसाद मिल तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन मिठी भी का पाप नाश करके पुण्य का दान कर सकती है ऐसा परमात्मा तुम्हारे अंदर है वो आटा पिसने की पहले के जमाने में घंटी हुआ करती थी हाथ घंटी चलती चपकी देख के दिया कबीरा रोय दो पाटन के बीच में साबित बचानक कोई गेहूँ हो बाजरा हो चाहे कुछ हो घंटी में जो डालो पिस जाता है ऐसे ही सुख दुख दिन रात जन्म मृत्यु में सब लोग पिसे जा रहे हैं चाहे गरीब हो चाहे तवंगर हो चाहे राजा हो चाहे रंग हो दिन रात की धारा में सब मौत की तरफ जा रहे हैं सब मर रहे हैं मरो मरो सबको कहे मरना न जाने कोई एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो सियावराम चंद्र की इस को मरने के पहले अपने अहम को अगर मालिक में मिटा दिया जाए इस देह की डेथ के पहले अगर अपने ख्वासों की डेथ हो जाए इस शरीर की मौत के पहले अगर भीतर की अविद्या की मौत हो जाए भीतर की दूरी कम हो खत्म हो जाए, जाए, खत्म तो आदमी को फिर जन्म और मरण के के चक्कर में में नहीं आना पड़ता है। कबीर जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाने कोई फिर उस संत ने गहरे अनुभव से कहा चक्की चले तो चलन दे घंटी चलती है ना तो चलने दो चक्की चल तो चलन दे तू काहे को रोय लगा रहे तू की तो बाल न बाका हो जिस कील के सहारे चक्की घूमती है उस कील पर दाना आ जाए तो चक्की कितनी भी चले लेकिन दाना को पिस नहीं सकती है देवी है शाह गुण चलो अब गीता के जगत में आए रामायण को छुआ थोड़ा सा गीता में चले देवी है शाह मम माया दुरात्तया ये माम प्रपद्यंते माया एताम तरंती थे भगवान कहते मेरी माया गुणमयी है और दुस्तर है कोई सतोगुण में मैं सात्विक हूं मैं भक्त हूँ मैं पानी छान के पीता हूँ मैं नंगे पैर चलता हूँ मैं फल नहीं खाता मैं नमक नहीं खाता मैं दूध ही दूध पीता हूँ चलो तू ठीक है सिगरेट नहीं पीता बीड़ी नहीं पीता दूध ही दूध पीता लेकिन है सतोगुण अभी गुणातीत नहीं हुआ देवी ऐसा गुण मई मम माया दुर में आधी बोतल चढ़ा लेता हूँ आय खुदा खैर खरे बंदा लहर खरे तू रजो तम में है मैंने तो दस लाख रुपए सेफ डिपॉजिट कर दिए महाराज किसी को पता ही नहीं है इंदिरा बॉन्ड लेके पांच लाख के रख दिया और पांच ऐसे वैसे सेट कर लेकिन ये रजोगुण का सुख है उस आत्मा का सुख नहीं है एक दिन या तो बॉन्ड इधर रह जाएंगे या तो तू उधर हो जाएगा इन चीजों में कोई सार नहीं है आगे चल के जयराम जी की बोलो तो कोई तमोगुण में कोई रजोगुण में कोई सतोगुण में उलझ जाता है कोई हाल मस्त घर का घर है खेत है वाडी है गाड़ी है लाडी है छोड़ो अमेरिका है लीला लहर है, है अरे जरा सा बुखार आ तो लहर तो खत्म हो जाता है जरा कोई अपमान कर देता है तो सुख गायब हो जाता है नहीं नहीं ये लीला लहर नहीं है कोई हाल मस्त ऐसा ऐसा हो जाए तब मस्त हूँ कुछ नहीं कोई माल मस्त माल पा खूब आज तो खाने पीने को मिला हलवा पूरी है पर पान खाया चांदी के वर्क लगा के और महाराज पिचकारी लगा रहे हैं दिवाल पे है। लेकिन भैया चार घंटे के बाद फिर पेट खाली हो जाएगा भूख हो जाएगी और अधिक खाया तो बीमारी बुढ़ापे में घेर लेगी कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई तूती मैना सूए में पोपट कितना है गना कितना पटना भाई लेकिन भैया कब तक ये सुख तेरा टिकेगा लाला तू अंदर के प्रसाद को पाले ना कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई तूती सुए में कोई खान मस्त, मस्त। पहले लेकिन ये मस्ती भी देखो घूम के आओ तो कोट को उधर फेंकते टाई को उधर फेंकते हैं गहने को उधर फेंकते हैं कपड़े को वहां फेंकते हाँ, होता है कि नहीं होता हाँ। तो ये हर की चीजें थोप थोप कर मस्ती ली जाती है सुख लिया जाता है वो हकीकत में वास्तविक सुख नहीं है तुम्हारे ऊपर है अहंकार का सुख है देवी, ऐशा, गुणमई, ये माया भी सुख है, इसको तरना कठिन है कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई तूती मैना सुय में कोई खान मस्त पहग रगी दो में लेकिन कितना भी हो मैया आखिर तो शमशान में जाने वाली चीज है कितना संवारेगा मत कर रे गर्व गुमान गुलाबी रंग पड़ी माटी में मली न गुलाछ नहीं आवे गो मत कर रे गर्व गुमान पतंगी रंग उड़ी जावे गो धन जो बन थारा जोर जवानी भाया मिली रे लायो भाया ले धन जो जोर जवानी अथे मिली जावे गो माटी में मलि जावे गो, गो। पाछो नहीं आवे गो मत कर रे गर्व गुमान पतंगी रंग उड़ी जावेगो कोई तूती मै न सु में कोई खान मस्त मस्त कोई राग रगी दोहे में कोई अकल मस्त कोई शकल मस्त कोई चंचल ताई हाँसी में एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या में कोई वेद मस्त की तेब मस्त चार वेदों का जानने वाला हूं मैं कुरान जानता हूँ मैं वो जानता हूँ लेकिन जिससे जाना जाता है उस मालिक को उस रब को जानता है उसको तो नहीं जानता तो तुम आया में फंसा कोई वेद मस्त की तेब मस्त कोई च मक्के में कोई काशी में एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में कोई रिद्धि मस्त कुछ ऐसी साधनाएं हैं कि जल्दी रिद्धि सिद्धि आ जाती आप भी करें तो आपको भी आ जाएगी लेकिन उस रिद्धि सिद्धि में अटक गए और भगवान को परमात्मा को प्यार करके उसमें डुबकी नहीं मारी तो रिद्धि सिद्धि किस काम की कोई रिदि मस्त कोई सिदी मस्त कोई लेन देन की कलकल -कल में एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बहे अविद्या दल दल में खुद की अंतर्यामी आत्मा की मस्ती सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है तो सुखदेव जी महाराज जब सत्संग प्रारंभ कर रहे थे तो सत्संग के पहली घड़ियों में आकाशचारी देवता आए और उन्होंने सुखदेव जी महाराज को प्रार्थना की महाराज ये ब्रह्म का सत्संग श्रीमद भागवत का अमृत आप हमें पिलाइए वाणी के साथ श्रोताओं के कल्याण का संकल्प जब होता है ब्रह्मवेत्ता को संत को तब सामने वाले का कल्याण होता है जयराम जी की बड़ी बड़ी किस्से और कहानियों से तो सूचनाएं मिलती है लेकिन किस्से कहानियों के पीछे जितना पवित्र आत्मा संत है उतना उसका संकल्प है और जितनी हमारी श्रद्धा है ये दोनों का सम्मेल हो जाता है जैसे सूर्य की कृपा और किसान की मेहनत तो खेत हरा भरा हो जाता है ऐसे ही संत का संकल्प और हमारी श्रद्धा और सत्संग का पुरुषार्थ तो हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान का फल लगता है आत्म शांति का प्रसाद मिलता है और बिना प्रसाद के आज तक किसी के सब दुख दूर नहीं हुए संसार से दुख मिटाने की इच्छा छोड़कर दुख हरी श्री हरि की शरण लेते ही आदमी के दुख मिटने लगते हैं और संसार से सुख पाने की इच्छा छोड़ते ही सुख स्वरूप श्री हरि का ध्यान करते ही अंदर से सुख अपने आप प्रकट होने लगता है हम गलती यहाँ करते हैं कि संसार से सुख लेने की कोशिश में लगे है और संसार से दुख मिटाने की कोशिश में लगे हैं महाराज देवताओं के भी दुख सब नहीं मिटे तो आप और हम क्या होते हैं देवता लोग आए हैं और कहते हैं सुखदेव जी महाराज को कि महाराज ये ब्रह्म विद्या का सत्संग आप हमको दीजिए और उसके बदले में स्वर्ग का अमृत हम परीक्षा को दे देते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं और कथा का अमृत पीने से पाप नाश होते हैं स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सराएं मिलती है और सत्संग का अमृत पीने से आत्म मिलता है स्वर्ग का अमृत पीने से आदमी में मैं देवता हूँ ऐसा भाव आता है और कथा का अमृत पीने से आदमी का मैं तो मालिक से मिल जाता है तुम कथा के अमृत को स्वर्ग के अमृत से कम्पेरिजन कर रहे हो उसकी तुलना कर रहे हो देवता तुम लोग मेरे ब्रह्म ज्ञान के कथा के अधिकारी नहीं हो देवताओं को इनकार कर दिया उस ऋषि ने सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को इनकार कर दिया सत्संग सुनाने से और परीक्षा को ब्रह्म विद्या का दान दिया तो आपके गांव में आयोजकों को धन्यवाद है कि ब्रह्म विद्या की सरिता बहाने का इन्होंने आयास किया है पहली पहली बार आए हैं नए नए ग्राहक हैं लेकिन फिर भी लगता है कि समझदार हैं आप सत्संग का मूल्य बहुत है योग वशिष्ट महारामायण में आया कि तेरा पलकारे अगर ब्रह्म विद्या का सत्संग सुनकर वो आदमी ध्यानस्थ होता है तो उसको राजस्व यज्ञ करने का फल होता है सत्रह पल अगर ब्रह्म विद्या का सत्संग सुनकर वो शांत होता है तो उसको बाज़ पे यज्ञ करने का फल होता है आधा घंटा अगर ब्रह्म विद्या का श्रवण करे और अंतर्मुख हो तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है हे hey, राम जी दूसरा तो मैं क्या सुनाऊ जिन संतों का दर्शन करके संसारी लोगों के पाप कटते हैं जिन संतों का दर्शन करने से संसारी लोग पवित्र होते हैं जिन संतों का दर्शन और सत्संग सुन के संसारी लोगों के पाप और ताप कटते हैं जिन संतों का दर्शन करके हम लोग पवित्र होते हैं ऐसे संत भी अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान करके ही तो पवित्र करने की योग्यता लाते हैं औरों को पवित्र कर सकते ऐसा परमात्मा तुम्हारे अंदर छुपा है और सत्संग के द्वारा जाना जाता है जिन संतों का दर्शन करके हम लोग पवित्र होते हैं, वे संत भी परमात्मा का तत्व ज्ञान पाकर परमात्मा का ध्यान करके तो पवित्र होते हैं औरों को पवित्र करने वाले होते हैं सम्राट में और संत में क्या फर्क है सम्राट अपनी गद्दी संभालकर आपको कुछ न कुछ देगा जय राम जी की ऐसा नहीं कि वो आप अपनी गद्दी दे देगा चलो भाई आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ आप हमारे प्यारे हैं तो हम आपके वो हो जाते नहीं सम्राट अपनी गद्दी संभालकर आपको कुछ न, कुछ न कुछ प्रमोशन कर देगा हो सकता है लेकिन संत अपनी गद्दी संभालकर प्रमोशन नहीं करेगा तो संत तो मौका ढूंढेगा कि अपना अनुभव तुम्हारे हृदय में उड़ेल दे और फिर भी उसके हृदय का अनुभव खाली नहीं होता है ये संतों की दुनिया नारी होती है सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है न जाने कब रुला दे और फकीरों के कदमों में भीख मांग के रहना भी अच्छा है न जाने कब मिला दे सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है न जाने कब रुला दे और कई सम्राटों ने अपने रिश्तेदारों को रुला दिया कई सम्राटों ने औरंगजेब ने क्या किया दुनिया जानती है महाराज भगु ऋषि आत्म को पाए हुए थे संसार की इच्छा पूरी करने में नहीं लगे थे तो उनकी सेवा करने वाला शुक्र जैसा संग होता है ऐसा रंग लगता है और जैसे वातावरण में आदमी बैठता है ऐसे वाइब्रेशन भी मिलते हैं मंच पर कोई नट या नटी हो तो आदमी के चित्त में कुछ तूफान और उठेंगे विकारों के और मंच पर कोई कथाकार या संत है तो उसके चित्त में कुछ सात्विक भाव पैदा होंगे दर्शन से और जगह से और श्रवण से आदमी का चित्त ऐसी करवट लिया करता है इसीलिए कुसंग को छोड़ना चाहिए सत्संग नहीं मिले तो निसंग रहना चाहिए लेकिन कुसंग से बचना चाहिए जो भगवान से दूर करने वाला व्यवहार है भगवान से दूर करने वाला जो भोग है वो तो विष है वस्तु वह शोभनीय है जो भगवत भक्ति बढ़ाने पर काम आती है धन उसको वो ही वास्तविक में धन है जो भगवान की बंदगी में भगवान की प्रीति में काम आता है वास्तविक में वही जीवन है जो भगवत प्राप्ति के काम आता है अगर जो भगवान से विमुख करता है तो वो जीवन जीवन नहीं वो संगति वो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की बिन खेती के बाढ़ किस काम की वे नूर बेनूर भले जिसमें पिया की प्यास न हो वो दिल धड़कना तू बंद हो जाए जिस दिल में दिल भर की याद न हो दिल भर का प्यार न हो वो दिल किस काम का उससे तो धोखनी अच्छी किसी के औजार बनाने के काम तो आएगी महाराज कथा कह रहा हूं भ्रगु ऋषि की भृगु ऋषि ध्यान करते थे और उसकी सेवा में शुक्र का मन पवित्र हुआ शुक्र भी ध्यान करने लगा ध्यान करते करते शुक्र मूलाधार स्विष्ठान मणिपुर आदि चक्रों को पार करते करते यहाँ आ गया शिव नेत्र में जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं दो भवों के मध्य में और उसकी धारणा हुई एकांत में ध्यान जल्दी फलित होता है उसने ध्यान में देखा के विश्वाची नाम की अपसरा उसको दिखी अभी रेडियो के टीवी के वेव्स हो सकते हैं लेकिन हमको नहीं दिखेंगे क्योंकि रेडियो या टीवी के वो वो स्टेशन चैनल नहीं है ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी कुछ है देव देवियां सब अप्सराएं आदि लेकिन आप धारणा करके यहाँ पहुंचे तब वो देखते हैं आपकी चैनल नंबर सिक्स खोलते हैं तभी वो देखते हैं जयराम जी बोल दो तीसरा स्टेशन और चैनल नंबर सिक्स जय जय भगवान ने चाह तो आप लोगों को कोई ऐसी शिविर में बिठा के दो चार दिन वो चैनल नंबर सिक्स आज तीसरा स्टेशन खोल के दिखाऊं जरा आपके पास ही तो है मैं कुछ देने वाला नहीं मेरे पास क्या है आपके पास खजाना भी है ताला भी है कुंजी भी है मेरे को खाली सेटिंग करना है जयराम जी की महाराज शुक्र को वो अपरा दिखी अपने आश्रम में एक मामलतदार को मौन मंदिर में बिठाया था तीसरे दिन के बाद उसे अपसरा दिखी वो उसका मन थोड़ा लाल फिर गबराए फिर पांचवे दिन दिखी फिर छठे दिन दिखी तो ऐसे कई साधकों को अनुभव होते हैं कई ऐसे भी साधक हैं कि अपना पाताल में जाके आए कई स्वर्ग में घूम के फिर वापस आए तो ये सब सबके अंदर वो खजाना है जिसका खोलो बुद्धू हलवाई का लड़का गया था ससुराल फिल्म देखने को और सासू को कहा कि हम जब लौट के आए ना तो कमरे की कुंजी हमको देना बारो बार आके बैठ सो जायेंगे सासू तो ने कुंजी तो दे दी कमरे का बाहर का गेट ताला लगा के भीतर वो लोग अपने अपने अपने कमरों में सो गए वो लड़का जब वो फिल्म देखकर प्याली व्याली पीकर साथी के साथ धोसे बोसे खाके अहमदाबाद में और प्यालिया पीके झूमता झूमता झूमता झूमता आया महाराज और ताला खोल रहा है प्यालियों का नशा था प्याली का नशा तो समझते न दारू दारू जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात बीती सुबह को उतर जाएगी तू तो संतों की प्यालियां पी ले तू तो फकीरों की प्यालियां पी ले तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी सुधर जाएगी लेकिन महाराज वो तो ऐसे ही था गलबा था गलबा उसका नाम लड़के का महाराज गलबो आखिरी दारू बारू पी के नशे में आया और वो खोल रहा है ताला खोल रहा है लेकिन खुलता नहीं दोस्त ने कहा चलो मैं खोलता हूँ पर उसने कुछ घुमाया खुला नहीं अबे तू खोल अबे तू खोल, खोल इसमें आपस में लड़े सासू की नींद खुली ससरा बुढा वो बेचारा साला भी दौड़ता आया एवरेडी बैटरी लाए तब तो जमाई गुस्से हो गया कि आपको अगर हमें न बुलाना था पहली बार ससुराल आए और हमको चाबी ऐसी दी हमारा इंसल्ट कर दिया हमारा अपमान कर दिया ऐसा वैसा कुछ बड़बड़ाने लगा नशा क्या नहीं करता महाराज वो बड़बड़ाने लगा तब वो साला उनका जो था गलबे का वो बैटरी लाया एवरेडी और टॉर्च लगाता है देखता है चाबी तो डाल ही नहीं नशे नशे में ताज छाप सिगरेट डाल के घुमा रहे ताज छाप सिगरेट डाल के ताला घुमाओ तो अभी तो क्या सुबह तक भी नहीं खुलेगा महाराज सिगरेट डाल के घुमाए जा रहे हैं अब कैसे खुलेगा तो ताले की उसी नंबर की चाबी होनी चाहिए ऐसी हम लोग भी सुखी होना तो चाहते हैं कुछ पाना चाहते हैं चमत्कार देखना चाहते हैं लेकिन क्या हम लोग वो देसी तो गलती नहीं करती कि सिगरेट डाल के इसमें घुमा रहे श्री राम अब प्रभु कृपा करह ए भांति तो ऐसी कृपा कर सब मतलब क्या खाना पीना घर बार छोड़कर नहीं नहीं काम क्रोध मोह मेरा तेरा छोड़कर कुछ घड़िया एकांत में जाकर तेरे ध्यान में डूब जाए महाराज तो भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र ध्यान ध्यान में उसने चैनल नंबर सिक्स स्टेशन नंबर थर्ड शिव खुल गया था उसका उसने विश्वाची नाम की अपसरा देखी उसको आत्मलाभ तो पूरा हुआ नहीं था पूरा साक्षात्कार तक नहीं पहुंचा था और एकदम मूड भी नहीं था न धरती पे था न गुरुत्व आकर्षण नियमों के पार था बीच में झोंके खा रहा था जो चीज धरती पे होती है उसको भी गिरने का डर नहीं होता है और जो गुरुत्व आकर्षण के नियमों के बाहर होती है उसको भी गिरने का डर नहीं होता लेकिन जो बीच में होती है उसको तो उत्थान और पतन होता है साधक के जीवन में उत्थान पतन होता है जो मूड है उसमें पतन नहीं हुआ तो क्या बड़ी बात अथवा जो सिद्ध हो गया उसको पतन नहीं होता जो एकदम बुद्धू है उसको भी पतन नहीं होता है और एकदम जो बुद्ध है उसको भी पतन नहीं होता लेकिन हम लोगों की लाइफ में तो पतन उत्थान चढ़ाव उतार होता रहता है, है तो महाराज शुक्र को विश्वाची दिखी और उसका मन पतित हुआ बड़ी आकर्षक होती है उनको झुरिया नहीं पड़ती है बुढ़ापा नहीं आता है पसीना नहीं निकलता है और बड़ी तेजस्वी होती है ऐसी तेजस्वी होती है अगर तुम्हारे रतलाम में आ जाए ना तो भोपाल की पूरी पार्लियामेंट इधर दर्शन करने को आ जाएगी ऐसी तेजस्वी होती है जय राम जी के बोलो ऐसी वो होती है तो उस अफसरा को देखकर महाराज क्या हुआ शुक्र का मन लग गया पीछे तो शुक्र ने अपना सूक्ष्म शरीर से उसका पीछा किया वो तो उसकी जानी मानी जगह पे स्वर्ग में पहुंच गई थी देवताओं के पास ये योग्यता होती है कि कौन आदमी कहाँ से आ रहा है कौन है कहां से आ रहा है और किस हेतु से आ रहा है किस पर्पज से आ रहा है वो देवता लोग जान जाते हैं उनका हृदय में ऐसा रेडार होता है जैसे हवाई जहाजों को आपने यांत्रिक रेडार जान लेते न कि कहा का होगा कहां से आ रहा है कितनी रफ्तार से आ रहा है ऐसे रेडार है मिलिट्री के स्थानों में मैंने देखे तो महाराज उन देवताओं ने जाकर देवों के राजा इंद्र को बताया भ्रृगु ऋषि जो आत्म प्रसाद से तृप्त हैं ब्रह्मज्ञानी उनकी सेवा करने वाला शुक्र विश्वाची अवसरा को देख मोहित हो गया है और उस अवसरा से मिलने को आ रहा है हालांकि परपस तो गलत था हेतु तो अशुद्ध था लेकिन अंदर के प्रसाद पाए हुए भृगु ऋषि का शिष्य है भृगु ऋषि की सेवा किया है ऐसा शुक्र है देवताओं के राजा इंद्र अपने सिंहासन से नीचे उतरे हैं और शुक्र को वेलकम किया है आओ पधारो और अपने सिंहासन पर बिठाकर शुक्र का अर्घ्य से पूजन किया है देवों के राजा इंद्र ने क्योंकि तुम ब्रह्म ज्ञानी गुरु के चाकर हो ब्रह्म बेता आत्म प्रसाद से जिनका चित्त शांत हुआ है ऐसे गुरु की सेवा करने वाले शुक्र तुम हो तो तुम्हारी सेवा करने से हमारा स्वर्ग का शोभा बढ़ेगा शास्त्रोक्त शास्त्र रीति से अर्घ्यपात से पूजा की है ऐसा नहीं कि तिलक कर दिया माला देवी नहीं विधि सहित आदर सत्कार से उनका पूजन किया है और बाद में देवों का राजा इंद्र बोलता है हमारा स्वर्ग पवित्र हुआ कि तुम्हारे जैसे आत्मप्रसाद को पाए हुए गुरुओं के शिष्य हमारे स्वर्ग में आए अब स्वर्ग का हमारा पुण्य बढ़ गया है योग का मतलब है की हमारे मन को परमात्मा में लगाए और वेदांत का मतलब है की परमात्मा के तत्व को जाने इसको भक्ति योग लय योग हठ योग नादानुसंधान योग इसमें सब योग आ जाते हैं कीर्तन आ जाता है तमाम प्रकार का ईश्वर के साथ तुम्हारा तालमेल करना उसका नाम योग है और ईश्वर के तत्वों को जानना उसका नाम वेदांत है तो हमारे जीवन में भक्ति योग का प्रसाद और भगवान के तत्व का ज्ञान ये दो अगर आ जाएं जैसे आदमी के दो पैर होते हैं और चलता है स्कूटर के दो व्हील ठीक होंगे तब चलेगा साइकिल के दो पहिये होंगे गाड़ी के दो पहिये होंगे ऐसे ही हमारे में भक्ति योग होगा और भक्ति के तत्व का ज्ञान होगा तभी हमारे जीवन में भक्ति का चमत्कार पैदा होता है